मंत्रपाठ धी तमस्तु मेषाव शांति शांति शांति बेतारण्यक उपनिषद की तीसवीं कक्षा बेतारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय को हम देख रहे थे इसके पीछे के प्रसंग में राजा जनक और याज्ञवल्के का संवाद चल रहा है याज्ञवल के उत्तर दे रहे हैं जनक जिज्ञासु के रूप में प्रश्न करते हैं मुझे मुक्ति के बारे में और बताइए आत्मा के बारे में और बताइए तो बहुत सी बातें याज्ञवल के जी ने बताई और इस चौथे ब्राह्मण में पुनर्जन्म के बारे में वर्णन प्रारंभ किया था यही वो आत्मा है जो अपने प्राणों के साथ इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और जब वो यहां से जाता है तो प्राण साथ में होते हैं सूक्ष्म शरीर साथ में होता है उससे ये ज्ञान वाला होता है यदि ये साथ में ना जाए तो पिछला ज्ञान उसके साथ नहीं रहता है अर्थात ज्ञान संस्कार उसके चित्त में मन में सूक्ष्म शरीर में उसमें रहते हैं और जब आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो विद्या और कर्म उसके साथ साथ जाते हैं इस जन्म का ज्ञान संस्कार और उसके कर्म साथ साथ जाते हैं और पूर्व प्रज्ञाच और पिछले जन्मों का भी जो संस्कार होता है वो भी सब इसके साथ साथ अगले जन्म में जाता है और उसके अनुसार फिर वो जन्म लेता है तो दूसरी कंडिका तक हमने यहां देखा था तो बृहदारण्य उपनिषद के चतुर्थाध्याय का चतुर्थ चतुर्थाध्याय की तीसरी कंडिका से प्रारंभ करते हैं यहां पर पुनर्जन्म की बात को ही समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कैसे आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो तीसरी कंडिका में कहा तत्य था जैसे कि उदाहरण तृण जलायु का तृण से अंतम गत्वा अन्यम आक्रम आक्रम्य आत्मा उपस जैसे तृण जलायु का तृण जलायु का तिनके पे रहने वाली जोक एक कोई कीड़ा विशेष प्रकार का कीड़ा जो बारिश के दिनों में रहता है तिनके पे चलने वाली जौंक जैसा होता है जौंक होती है तो तृण जलायु का तृण से अंतम गत्वा तिनके के अंतिम भाग पर जाकर के पेड़ पौधों पे रहती है एक पेड़ पौधे से दूसरे पेड़ पौधे पे जाती है एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर एक डाली से दूसरे डाली पर तो किसी डाली के बिल्कुल अंत में पहुंच करके तृणस से अंतम का बिल्कुल अंत किनारे पे छोर पे पहुंच करके चलती चलती यूं यूं यू चलती है वो आगे बढ़ती है सरकती है यू तो ये उसकी उस तरह से गति होती है तो अंत तक पहुंच करके और वहां टिक जाती है पिछले भाग को वहां टिका देती है और अगले भाग को उठा करके और फिर इधर उधर देखती है वो कहा पहुंचे उसकी तो त्रिनस्य से अंतम गत्वा अन्यम आक्रम आक्रम्य दूसरे आक्रम को जहां की स्थान पे रखा जा सकता है अगले भाग से वहां पर टिकाती है अपने को आसपास में कहीं उसको आक्रमिक करके और फिर आत्मानम उपसंग्रति अपने आप को समेट लेती है सुकोड़ लेती है तो पीछे वाली जगह छोड़ के आगे आ जाती है सड़क करके आ जाती है तो इसमें कहा गया पीछे वाले में टिकी हुई है अभी वो पिछले वाले में टिके टिके वो दूसरी जगह को ढूंढती है दूसरे आधार को दूसरे आधार पर टिक करके फिर पिछले वाले आधार को छोड़ के आगे आती है ऐसा उसमें देखा जाता है तो जैसे वो करती है वैसे ही एवं एवं अयम आत्मा उसी प्रकार से ये आत्मा जीवात्मा इदम शरीरम निहत्य इस शरीर को छोड़ करके मार करके इस शरीर को मार के अविद्याम गमयित्वा, इसको अचेतन करके अविद्या से युक्त करके जब चेतना रहती है तब तो हम जानते रहते हैं तो विद्या युक्त रहते हैं तो अविद्या युक्त करके यानी कुछ बोध नहीं रहेगा उसको ऐसा करके अन्यम आक्रम आक्रम्य दूसरे आक्रम को जो जहां पर उसको आगे जाना है अगला जो चरण है अगला जो जन्म है अगला जो शरीर है उसको आक्रमित करके प्राप्त करके आत्मान उपसंगारति अपने आप को समेट लेती है संकुचित कर लेती है उपसंहार कर देती है ये उदाहरण दिया गया तो इस उदाहरण से प्रथम दृष्टिया ये प्रतीति होती है और इसको लेकर के बहुत चर्चाएं भी चलती है एक प्रश्न उठा उठता है कि आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को तत्काल ग्रहण कर लेती है अथवा कई दिनों के बाद में ग्रहण करती है तो तत्काल ग्रहण कर लेती है उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण के रूप में कि तृण जलायु का एकदम इसके बाद में दूसरी जगह चल जाती है और यहां जिस तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है इसको जूका तू लेते हुए जब देखते हैं तो लोग यू कहते हैं कि जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है तो पहले दूसरे शरीर का चयन हो जाता है जैसे तृण जलायु का दूसरे तिनके को पहले चुन लेती है ये यहां पर जाना है तब पीछे से हटती है इसी प्रकार आत्मा जब तक अगले शरीर का चयन नहीं कर लेती है। ये दूसरे ढंग से कहें कि परमात्मा उसके लिए निर्धारित नहीं कर देता तब तक वो यहां से छोड़ती नहीं है वो निर्धारित हो गया कि अगला जन्म वहां होने वाला है और निर्धारित नहीं हुआ है तो तब तक पीछे ही रहेगा वो इस शरीर से आत्मा निकलेगी नहीं जैसे तृण जलायु का अगला तिन का निश्चित नहीं हुआ है तो पीछे से हटेगी नहीं तो ऐसे ही आत्मा भी यहीं रहती है और जैस जब तक निश्चय नहीं हो जाता है दूसरे शरीर का तब तक इसको छोड़ेगी नहीं चलता रहेगा किसटता रहेगा शरीर जीवन मरण के बीच में तो रहेगा चेतनी और जब निश्चित हो जाता है तब यहां से छोड़ करके जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि इस शरीर को छोड़ते ही बल्कि यू कह शरीर के छोड़ने से पहले ही निर्धारित हो जाता है और बस तत्काल वहां पर उस शरीर को धारण कर लेती है बीच में कोई समय नहीं है इस तरह की प्रस्तुति इस प्रमाण के इस वचन के आधार पर की जाती है तो इसके अंदर प्रश्न ये उठ जाता है कि तृण जलायु का तो संकोच विकास है फैल जाती है अब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है दूसरा शरीर तो कहीं भी हो सकता है यह धरती बहुत बड़ी है और ये पूरी सृष्टि बहुत बड़ी है इस पृथ्वी पर भी तो इतनी लंबी लंबी और दूसरी जगह तो आत्मा कैसे एक कोना यहीं रखा रहेगा और खींच करके वहां तक पहुंच जाएगी दोनों जगह सेतु की तरह पुल की तरह इस किनारे पे भी उस किनारे पे भी और फिर अपने आप को खींच के जाएगी तो ऐसा अगर मानते हैं तो उसमें सिद्धांत की हानि होती है कि आत्मा को लंबा संकोच विकासी ये मानना पड़ता है जो कि गलत है संकोच विकासी ऐसे खिंचने वाला रबड़ की तरह से हो तो फिर आत्मा नित्य नहीं रहेगी तो अणुस्वरूप है और जो अणुस्वरूप है वो ऐसे खिंच करके नहीं जाएगी वो सवयव नहीं है निरवय है आत्मा तो तो उस तरह का संकोच विकास उसमें हो भी नहीं सकता तो इसलिए अगर सीधे सीधे वो अर्थ लेंगे तो ये संगत नहीं होता दूसरी बात एक शरीर से दूसरे शरीर के जाने में बीच में हमारे को वेद का प्रमाण मिलता है जजुर्वेद के उनचालीसवें अध्याय का छठा मंत्र उसमें 12 दिनों की चर्चा है पहले दिन यहां दूसरे दिन वहां तीसरे दिन वहां चौथे दिन वहां महर्षि दयानंद ने उसका भाष्य भी किया है तो एक ही दिन में या उसी समय में दूसरे शरीर को प्राप्त करती है ऐसा नहीं है वहां पर तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त करती है तो तत्काल करती है कुछ दिनों बाद करती है ये प्रश्न उठता रहता है और इन दो प्रमाणों के आधार पर रहता है ये कुछ कहते हैं तत्काल होती है और कुछ कहते हैं कि नहीं बारह दिन जाती है ये यजुर्वेद के उनचालीसवें अध्याय का छठा मंत्र है तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ये सब विश्व देवा द्वादशे एकादशे दसवें दिन बारहवें दिन ये सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है और इसके पदार्थ में भी महर्षि ने लिखा है कि जब ये जीव शरीर छोड़ते हैं तब सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर कुछ काल भ्रमण कर, कर अपने कर्मों के अनुसार गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं तभी पुण्य पाप कर्म से सुख दुख रूप फलों को भोगते हैं तो कुछ काल भ्रमण करके भावार्त में भी लिखा और उधर बारह दिन दिए गए इसी तरह से वेदांत दर्शन में भी चर्चा आती है इसकी और उपनिषदों के और इन वचनों को भी उद्धृत किया जाता है कि कैसे कैसे वहां तक जाते हैं सकाम व्यक्ति जब मरता है उसकी यात्रा कैसे होती है और निष्काम व्यक्ति मरता है तो उसकी यात्रा कैसे होती है इसका वहां पर उल्लेख किया है निष्काम व्यक्ति अर्थात जीवन मुक्त होके जब नितान्त मुक्ति में जा रहा होता है जो अंतिम देह होता है जिसका वो जाते जाते कहां तक जात पहुंच जाता है और जो सकाम होता है तब मरने के बाद वो घूमते घूमते कहां तक जाता है वो वहां तक क्यों नहीं जाता कहां से घूम करके वापस लौट के आ जाता है किनारे तक जाता है ये चर्चा वेदान दर्शन में आएगी अभी आगे पढ़ेंगे तब तो। अर्थात वहां भी समय को गिनाया गया है लेकिन एक ये उदाहरण ऐसा मिलता है जिससे तीर्ण का वाला ऐसा लगता है कि ये तत्काल को कहना चाह रहे हैं और तो शास्त्र के दो वचनों में भिन्न भिन्न वचनों में भिन्नता दिखाई देती है इसलिए प्रश्न खड़ा उठ खड़ा होता है तो यदि हम शब्द प्रमाण की तुलना करें तो वेद का प्रमाण सबसे बड़ा है उपनिषद के प्रमाण से भी बड़ा वेद का प्रमाण है पहले तो ये विचार करेंगे कि यह तृण जलायु का वाला उदाहरण क्या इसी बात को कहता है या हमें ये अर्थ यहां से लेना चाहिए अभ्युपगम से माने यदि तत्काल जन्म की बात ये वचन कहता भी है तो भी वेद के विपरीत जाने से ही स्वीकार्य नहीं होता है शब्द प्रमाण की दृष्टि से यह छोड़ना योग्य हो होगा अगर ऐसा अर्थ है भी तो है नहीं ऐसा अर्थ ये भी वेद के विपरीत नहीं जाएंगे वेद के अनुकूल ही बोलेंगे हम उसको अलग ढंग से ले रहे हैं हम उसको स्थूल रूप के उदाहरण को स्थूल ढंग से ही ले रहे हैं जब हमें यह सिद्धांत स्थिर है कि आत्मा अणु स्वरूप है तो ऐसे में उसका खिंचना आना जाना जैसा यहां कथन प्रतीत हो रहा है वो संभव ही नहीं है तो अब हमें इस जब हमने ये माना कि कुछ दिन भ्रमण करके फिर जन्म लेता है ईश्वर की व्यवस्था से लेता है कर्मानुसार लेता है खुद चयन नहीं करता है अब तृण जलायु का मैं कोई ये भी अर्थ लेने लगे कि तृण जलायु का खुद ही तो चयन करती है ऐसे आत्मा भी अगले जन्म को चयन करता है खुद तो ऐसी तो कोई प्रती नहीं है हमारे को भी तो हम भी पिछले जन्म से आए हैं आगे भी जाने वाले हैं इच्छा तो कोई भी कुछ कर सकता है लेकिन वो हम प्राप्त करते हैं नहीं करते हैं। और जन्म लेना अगला परमात्मा पे निर्भर है कर्मानुसार देता है वो तो सीधे सीधे इस दृष्टांत को जू का तू तो हम ले नहीं सकते खींचने की दृष्टि से लम्बा होने की दृष्टि से और स्वयं करने की दृष्टि से स्वयं निर्धारित करता है कि मेरे को इस दिन के पे जाना है अब यूं देखने लगेंगे तो भाई जो तिनका पास में होगा उसमें चला जाएगा जहां पास में जन्म लेना होगा वहां चला जाएगा उससे आगे पहुंची नहीं है उसकी तो सीधे सीधे जो का तू अर्थ लेने लगेंगे तो कई समस्याएं आएंगी जो इसको तत्काल जन्म में लेते हैं उनको भी समस्या आ जाएगी कोई ऐसी आपत्ति कर सकते हैं तो यहां हमें इसका तात्पर्य लेना होता है कि तृण जलायु का पिछले तिनके के आधार पर अगर उसका पिछला तिनका नहीं हो तो आगे नहीं जा सकती है पिछला तिनका उसका आधार बन रहा है उसके आधार पर वो अगले जन्म को पाती है और अगले जन्म के को आधार को प्राप्त करती है वो इसके आधार पर वहां पहुंचती है तो पीछे जो एक वचन किया तम विद्या कर्मणि समन्वा रे पूर्व प्रज्ञा उसके विद्या और कर्म पूर्व प्रज्ञा साथ साथ में चलते हैं क्यों साथ में चलते हैं क्योंकि उसके अनुसार ही उसको जन्म मिलने वाला है आगे के फलभोग वैसे होंगे उसकी क्रियाएं वैसी होंगी जैसा पीछे है वैसा ही वहां पर जाएगा तो किसी आत्मा का जो अगला जन्म होना है अगला शरीर धारण करना है वो पिछले के आधार पर होता है केवल ये स्त्रीण जलुका से हम ग्रहण करेंगे पिछले जन्म के आधार पर पिछले जन्मों के आधार पर अब तक का जो उसका कर्माशय है संस्कार है उसके अनुसार उसको आगे मिलेगा जन्म और पिछले संस्कारों के अनुसार जैसी प्रवृत्ति है जैसा कर्माशय है और जैसी प्रवृत्ति है यानी संस्कार है उन दोनों के मिश्रण के अनुसार उसको मिलेगा कर्म के अतिरिक्त नहीं मिलेगा मिलेगा कर्मानुसार ही लेकिन वहां पर एक उसकी इच्छा भी काम करती है उतने ही कर्माशय से वैसे ही कर्माशय से उसकी इच्छा के अनुरूप कुछ मिल सकता है उतने अंश में उसका आधार ले सकते तो पिछले आधार पर होता है और आत्मा भी एक दूसरे को प्राप्त करके आत्मानम उपसंघारति एक उपसंघार होता है सब समेट करके जाना उसे उपसंहार कहते हैं सारा जो सामान है काम किया मजदूर ने काम किया सामान बिखरा करा यंत्र आदि अंत में गया तो सब समेट समेट करके लेके अपना इसको भी उपसंघारति कहते हैं तो आत्मा जब इस शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है तो यहां किए हुए कर्मों को समेट के लेके जा रहा है साथ में यानी सूक्ष्म शरीर के साथ वो जा रहे हैं यही छोड़ के नहीं जा रहे हैं उसने जैसे संस्कार किए हैं उन सबको समेट के अपने साथ लेकर के जा रहा है उसकी पोटली है उसके पास भंडार है यहां कुछ भी कर लिया यहां का यहां रह गया आगे तो आगे नया जन्म होगा क्या फायदा यहां परेशान होने से क्या फायदा यहां जो गंदगी है जो कुछ भी किया वो तो यहीं का यहीं रह गया यह व जीवित सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्म हो गया शरीर अब यहां किसी से भी उधार लिया किसी का कुछ भी पूरा किया वो तो यहीं रह गया अब अगला जन्म जाएगा नया शरीर मिलेगा मिलेगा भी तो और नहीं भी मिलेगा तो यहां का तो यहीं छूट गया खूब धन लिया लोगों से उधार ले लिया बैंक से ले लिया खूब खाया पिया मौज उड़ाया अब लगा कि अब चुका नहीं सकते तो आत्महत्या करके चल पड़े चुकाना तो पड़ेगा नहीं यहां रहेंगे तो चुकाना पड़ेगा लोग परेशान करेंगे छोड़ दो शरीर को छोड़ दो नहीं सब समेट करके जाएगा अनुपसंग वो लेके जाता है अपने का सारी चीजें साथ में जाती हैं, जैसे तृण जलू को अपने पूरे शरीर को वहां से उठा करके इधर लेके आती है ऐसे सारी चीज आत्मा के साथ में जुड़ करके जाती है तो इस रूप में जब हम देखेंगे इस उदाहरण को इस वाक्य को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उससे विरोध नहीं आएगा बारह दिन या कुछ दिन भ्रमण करके फिर जाती है आत्मा ठीक है और एक उदाहरण दिया अगले कंडी का तद्य था पेशसकारी पेशसो मात्रा अपादाय उपाधाय पाठभेद हो सकता है अपादाय इसमें उससे अलग होकर के ले करके या दोनों अर्थ हो सकते हैं अलग होकर के अन्यत नवतरम कल्याण तरम रूपम तनुते पेशसकारी तो स्वर्णकार को कहा गया जो उससे बनाता है चीजें तो वो स्वर्ण की थोड़ी मात्रा को लेके छांट करके इकट्ठा है थोड़ा सा ले करके और दूसरे किसी नए अच्छे सुंदर रूप को घट देता है पुराने आभूषण को गला के उससे ले करके फिर बनाया बनाता है तो कुछ अच्छे के लिए ही बनाता है कुछ अच्छा कहता है नया बन जाता है आभूषण एवं एवं एवं अयम आत्मा वैसे ही ये आत्मा भी इदम शरीरम निहत्य इस शरीर को छोड़ करके या मार करके अविद्याम इसको अचेतन करके जड़ रूप छोड़ करके अन्य नवतरम कल्याण तरम, तरम रूपम करुते इससे नया और इससे अच्छे कल्याणकारी रूप को कर लेता है प्राप्त कर लेता है जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सक्रिय हैं अध्यात्म की तरफ साधक है वो ऐसा कर पाएगा श्रेष्ठ को यार शरीर की रचना की दृष्टि से देखें तो हर शरीर नया होता है और चाहे पशु पक्षी का हो चाहे पेड़ पौधे का हो वो नया बन जाता है पुराना शरीर जर्जर होता है शरीर की दृष्टि से तो नया आ ही जाता है लेकिन वो कल्याणतर हो या आवश्यक नहीं है पहले की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी हो निकृष्ट भी हो सकता है कर्मों के अनुसार लेकिन जो प्रगति पथ पर चल रहे हैं वो तो अगला अगला जन्म अपना और अच्छा और अच्छा और अच्छा ही करते चले जाएंगे नया और कल्याण कर अपेक्षा से और कल्याण कर मनुष्य भी जन्म प्राप्त किया है तो पिछले मनुष्य जन्म से और अच्छा मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि अच्छे संस्कार अच्छा परिवार अच्छी सन्निधि सब और अच्छा अच्छा करके वो आगे चलते चले जाते हैं तो नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते पितृम व गंधर्वम वैव व प्राजापत्यम व्राह्मा तो इसमें जो अलग अलग उच्च स्तर माने गए हैं एक सामान्य मनुष्य होता है एक पितर के रूप में होता है रक्षक होता है और का एक गंधर्व के रूप में होता है कलाओं से युक्त होता है कुशल होता है देव बनता है प्राजापत्य बनता है प्रजापति बनता है और ब्राह्म ब्राह्मी शरीर जो कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इस तरह से ऊंचा ऊंचा ऊंचा जाता है अन्य शाम व भूताना अन्य प्राणियों का रूप धारण कर लेता है मनुष्यतर ये तो ऊंचाई ऊंचाई का क्रम है <kills> मुक्ति प्राप्ति का क्रम है कि धीरे धीरे वो ऊंचे ऊंची स्थिति को मनुष्य की स्थिति को प्राप्त करता जाता है अथवा अन्य प्राणियों का भी शरीर प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार जो आत्मा जाता है जन्म लेता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उसी के लिए और आगे कह रहे हैं सवा अयम आत्मा ब्रह्म वह यह आत्मा ब्रह्म है वह आत्मा मतलब कौन सी आत्मा तो पिछले प्रसंग से तो हम बोल लेंगे जो जन्म ले रहा है अभी सारा प्रसंग ही ऐसा चल रहा है और इसके आगे का वर्णन भी ऐसा ही है तो यहां आत्मा का मतलब जीवात्मा ही है अब उस आत्मा को ब्रह्म कहा गया इस पंक्ति को उठा लेंगे सब अयम आत्मा ब्रह्म ये आत्मा ही तो ब्रह्म है जो आत्मा और ब्रह्म को एक मानते हैं वो इस वचन को इतने सी जगह से उठा लेंगे उठा लेते हैं कि ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है आत्मा और ब्रह्म में तो भेद नहीं है अद्वैत है लेकिन यहां तात्पर्य क्या लिया जाएगा क्योंकि और चीजें भी हम देख रहे हैं यहां पर कि ब्रह्म को जानता है ब्रह्म को प्राप्त करता है वो सब आगे वर्णन आने वाले हैं तो ये जो आत्मा है ये ब्रह्मवर्त है ब्रह्म के समान पवित्र है श्रेष्ठ है और शरीरों की दृष्टि से यह ब्रह्म है बड़ा है विभिन्न शरीरों की चर्चा आ रही है विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है जन्म लेता है तो उसकी अपेक्षा से ये ब्रह्म है बड़ा है नहीं शरीर कितने भी अच्छे हों कैसे भी हो आत्मा की दृष्टि से तो वो निम्न ही है आत्मा इन सब शरीरों से बड़ा है बड़ा है मतलब श्रेष्ठ है उसके लिए यह है वो जानवान है इस दृष्टि से शरीरों की अपेक्षा से यहां ब्रह्म शब्द ले सकते हैं सवा अयम आत्मा ब्रह्म बड़ा है श्रेष्ठ है और कैसा है विज्ञानमय ज्ञान वाला है विज्ञान वाला है मनोमय है मनन की सामर्थ्य वाला है प्राणमय है प्राण वाला है जीवन चलता है चक्षुरमय देख सकता है वो श्रोतमया सुन सकता है और पृथ्वीमया पृथ्वी के से युक्त है वो अब इसको हम जब शरीर के साथ में जोड़ेंगे तो सारा लगा सकते हैं अंदर चेतन आत्मा है और ये आत्मा ब्रह्म है श्रेष्ठ है अब इस रूप में हम इसको शरीर को लेंगे शरीर के साथ जोड़ते हुए क्योंकि तो वो पृथ्वीमय भी है अब पृथ्वीमय का मतलब क्या होगा और पृथ्वी से युक्त है पार्थिव पृथ्वी के तत्व इसके साथ में शरीर के साथ में विद्यमान है आत्मा के साथ में है आत्मा उससे युक्त है अभी इस जन्म में वो पृथ्वीमय है आपोमय जलमय है वायुमय है आकाशमय तेजोमय इन सबसे युक्त है तो एक दृष्टि से तो वो इनसे युक्त है लेकिन अब तेजोमय के साथ साथ में आगे क्या कह दिया अतेजोमय लेकिन वो तेज से रहित भी है ये आत्मा तेज से पृथ्वी आदि भूतों से युक्त है ठीक है शरीर की दृष्टि से तो कोई सोचने लगे आत्मा बिल्कुल इसी रूप में है तो बोले नहीं तेजो अ तेजोमय भी है तेज से युक्त होते हुए भी, भी स्वयं अपने आप में तेज से रहित है वो पृथ्वी के महाभूतों से तेज जल आदि से नहीं बना है उनसे युक्त है शरीर की दृष्टि से स्वयं में नहीं है इसलिए तेजोमया फिर कह दिया अ तेजोमय कामयो अकामया अकाम एक दृष्टि से वो कामनाओं से युक्त है शरीर से युक्त होता है तो बहुत सारी कामनाएं स्वतः आई जाती हैं भूख प्यास आदि आवश्यक हो जाती हैं उसके लिए तो इन कामनाओं से युक्त है रक्षा करता है वो अपनी लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें आत्मा अपने आप में तो है उसकी अपनी कोई कामना नहीं है अब अप, अपनी दृष्टि से केवल अगर वो अकेला रहे तो उन कामनाओं से युक्त ही नहीं होता है वो जब शरीर इंद्रियों से युक्त होता है तो कामनाएं है आती हैं तब प्रकट होती है नहीं तो अप्रकट रहती है क्रोधमय हो एक तरफ वो क्रोध से युक्त है और क्रोध से रहित भी है धर्ममय अधर्ममय धर्म धार्मिक आचरणों से युक्त है और अधर्म से भी युक्त होता है वही आत्मा सर्वमय है सब कुछ उसके साथ है सब विभिन्न जो भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं वो सबसे युक्त है तत् इदमय अदोमयी वो इदमय है इससे युक्त भी है इस जन्म से युक्त भी है और अदोमय उस जन्म से भी युक्त है इस लोक से भी युक्त है और अगले लोक से भी युक्त है जुड़ा हुआ है अभी इस लोक से जुड़ा हुआ है मृत्यु के बाद में दूसरे लोक से जुड़ेगा तो ऐसा ये आत्मा यथाकारी यथा आचारी तथा भगवती जैसा वो करता है यथा आचारी जैसा वो आचरण करता है तथा भगवती वैसा ही हो जाता है तो इस शरीर में रहते हुए मनुष्य शरीर में रहते हुए जैसा करता है जैसा आचरण करता है शरीर से मन से वैसे ही वो बन जाता है वैसे ही शरीर वो प्राप्त होता है इस शरीर में भी उसी तरह का शरीर बन जाता है मन बुद्धि बन जाते हैं और अगले जन्म भी वैसे ही प्राप्त होते हैं तो यथाकारी यथाचारी तथा भवती उसके लिए उदाहरण दे दिया साधुकारी साधुर्भावती जो अच्छा करता है तो वो साधु बन जाता है अच्छा बन जाता है वही आत्मा पापकारी पापो भावती और पाप कर्म को करता है तो वह पापी बन जाता है निकृष्ट बन जाता है निकृष्ट कर्म करने से निकृष्ट बन जाता है वही आत्मा अर्थात आत्मा तो एक ही जैसा है ये इस बात का निषेध किया जा रहा है एक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नहीं ये तो पापी आत्मा ये तो पापी करता रहेगा ये तो उत्कृष्ट आत्मा ये उत्कृष्ट कर्म ही करता रहेगा धर्म ही पुण्य ही करता रहेगा ये श्रेष्ठ है तो हमेशा श्रेष्ठ तो देव ही देव बनता रहेगा ये निकृष्ट शरीर है कुत्ता है गधा है वो कुत्ता गधा ही बनता रहेगा ऐसा नहीं श्रेष्ठ भी बनता है निकृष्ट भी होता है वही आत्मा तो हम चाहे जिस भी स्थिति में हो निकृष्ट हो तो भी हमें आशा है कि भाई हम अच्छे कर सकते हैं हम ही वही ये कोई ग्लानी की बात नहीं कि मैंने क्या क्या कर दिया क्या बुरे कर्म कर दिए मैं तो ऐसा हूं मैं तो बन ही नहीं सकता तो इसलिए हम अच्छे बुरे दोनों बनते हैं हम ही हैं पुण्य है पुण्य न कर्मणा भवती पाप पापे पुण्य कर्म के द्वारा वो पुण्य लोग को प्राप्त करता है श्रेष्ठ लोगों को और पाप कर्मों से निकृष्ट लोगों को प्राप्त करता है ये सब कर्मानुसार हमारा होता है आगे अथो आहु काम एवायम पुरुष है दूसरी दृष्टि से देखें ये पुरुष कैसा है काममय है कामनाओं से युक्त है लीन है कामनाओं में कामना ही कामना है कामनाओं से रहित कौन है कभी ये कामना कभी वो कामना कभी ये इच्छा कभी वो इच्छा ये चलती रहती है हमारी क्रियाओं में हमारी श्रम में प्राप्ति में त्याग में सब में कामना चलती रहती है तो ये पुरुष तो काम में है इच्छा में है इच्छा तो इसका अपना गुण है वो करता रहेगा विभिन्न कामनाएं शरीरादि से युक्त होके सयथा स यथा कामो भावती, भावती जैसी उसकी कामना होती है वैसे ही क्रतु वाला हो जाता है वैसे ही बुद्धि विज्ञान वाला हो जाता है जैसी इच्छा होती है उसी तरह का ज्ञान उसका हो जाता है क्रतु शब्द अनेक अर्थों में आता है क्रतु यज्ञ को भी कहते हैं लेकिन आगे लिखा यत् क्रतुर्भवती तत्कर्म करुते जिस कर्तु वाला होता है वैसे कर्म करता है तो कर्तु का मतलब कर्म नहीं ले सकते यज्ञ परोपकार नहीं ले सकते तो जिससे किया जाता है उसको भी कर्तु कहते हैं एक तो यह क्रिय थे उसको भी कर्तु कहते हैं और यिय थे उसको भी कर्तु कहते हैं यया क्रिय यानी प्रज्ञा जिस प्रज्ञा बुद्धि से करते हैं उसको भी क्रतु शब्द से कहा गया है उदि कोश में एक छहत्तर के अंदर महर्षि ने इस ढंग से लिखा है उसको इस क्रतु शब्द के दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं तो जिसको करता है जो किया जाता है और जिसके द्वारा किया जाता है तो यहां हमें अर्थ लेना है कृतु का जिसके द्वारा किया जाता है अर्थात प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान के द्वारा तो जैसी हमारी कामना होती है वैसा ही हमारा ज्ञान बन जाता है कि अब मेरे को ऐसे ऐसे करना है अभी कर नहीं रहा है हमारी जो इच्छा है कि मेरे को वहां पहुंचना है मेरा ये लक्ष्य है मुझे इसे प्राप्त करना है ये पहले इच्छा होती है और इच्छा के अनुसार हमारा ज्ञान बनता है प्रज्ञा बनती है हमारा दिमाग बन जाता है कि अब मेरे को ये करना है ये उपसाधन लेना है ऐसे करना है ये क्रम लेना है ये विधि करनी है इससे मिलना है इससे बचना है ये बहुत सारी योजना जो साथ में हमारी बुद्धि में बनती है ये है प्रज्ञा यह है क्रतु अब उसके माध्यम से क्रिया सामने आएगी केवल इच्छा हुई और एक एकदम कर्म आ जाएगा नहीं होता बीच में उसकी विधि ज्ञान बोध हमारे को बनता है हम योजना बनाते हैं सामंजस्य करते हैं पूरा प्रारूप बन जाता है हमारे मस्तिष्क में वो प्रारूप हम अच्छा बनाए बुरा बनाए ये तो भिन्न भिन्न हो सकता है भूल चूक कर जाए उसमें लेकिन बनता अवश्य है अपने अपने ज्ञान समझ के अनुसार कुछ न कुछ प्रज्ञा हमारी उत्पन्न होती है इच्छा के बाद में इच्छा की पूर्ति कैसे हो तो ये सर यथा कामो भवती जैसी कामना होती है तत्क्रतुर्भवती उस तरह की उसकी प्रज्ञा हो जाती है वैसा ही दिमाग बन जाता है और यथ क्रतुर्भवती जैसा दिमाग बन जाता है तत्कर्म करुते वैसा वो कर्म करता है और यथकर्म करुते जैसा कर्म करता है तद अभी संपदते वो ऐसा उसको मिल जाता है उस तरह का फल उसको प्राप्त हो जाता है अच्छा है बुरा तो फल को देख करके कर्म का अनुमान कर सकते हैं श्रृंखला क्या बता दी इन्होंने इच्छा प्रज्ञा कर्म और फल उल्टा भी कर सकते हैं हम कार्य को देख के कारण का अनुमान भी कर सकते हैं और कारणों को देख के कार्य का भी अनुमान कर सकते हैं इच्छा को देख करके हम इच्छा का पता लगे तो लगते हैं अब इसकी ऐसी प्रज्ञा होगी और ऐसा करेगा वो और फिर ऐसा फल पाएगा क्योंकि प्रज्ञा हमने देख ली भाई मेरे ऐसी सूझबूझ है तो उसकी इच्छा का हमें पता लग जाएगा कि इसकी इच्छा ऐसी रही होगी तभी ये प्रज्ञा बनी है नहीं तो नहीं बन सकती थी किसी के कर्म को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं ये कर्म कर रहा है इसका मतलब है ऐसी प्रज्ञा इसकी रही होगी ये हमारे को समझ होनी चाहिए कि ऐसा कर्म कर रहा है तो इसके पीछे कैसी प्रज्ञा रहती है ये हमें पता है तो हम एकदम अनुमान कर लेंगे कि ऐसा ऐसा इसकी प्रज्ञा हो सकती है या तो संभावना हमें दो तीन विकल्प देख सकते हैं नहीं तो निश्चित भी बता सकते हैं ये प्रज्ञा इसकी काम कर रही है दिमाग इसका ये काम कर रहा है क्योंकि कर्म ऐसे कर रहा है इसे पता लग रहा है इसका दिमाग क्या कर रहा है सोच रहा है अभी किस कर्तु वाला है किस प्रज्ञा वाला है और प्रज्ञा का पता लगता है हमारे को उसकी इच्छा का भी पता लग जाता है इसकी ये इच्छा है तो कर्म से पता लग जाता है और हमारे को फलों से भी होता है ऐसे फल प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब हमारे कर्म ऐसे थे यानी हमारी प्रज्ञा भी ऐसी थी और ऐसी हमने इच्छाएं की थी तो ये आत्मा सबके लिए हो गया स यथा कामो भवती जैसी कामना वाला होता है वैसी प्रज्ञा वाला हो जाता है तत्क्रतुर्भवती यथ क्रतुर्भवती तत्कर्म करते जैसी प्रज्ञा है वैसा ही कर्म करता है और यथ कर्म करते तद अभी संपत्ति देते हैं वैसा ही वो प्राप्त करता है ऐसा नहीं हो कि किसी कर दिया बोले जी नहीं ये तो ऐसे ही हो गया मैंने तो सोचा भी नहीं था और मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था और ये कुछ नहीं है कुछ न कुछ तो रहेगा ऐसे ही नहीं हो जाती ये चीजें बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं बोले जी वैसे ही हो गई उस समय कुछ न कुछ सोचता अनियंत्रित था हो सकता है बाद में लग रहा है कि गलत था मैं ऐसा प्रयोजन ही नहीं था मेरा लेकिन अंदर सूक्ष्म प्रयोजन तो रहता है पिछले संस्कार इतना वेग से ले जाते हैं उसको वैसी ही प्रज्ञा बन जाती है और वो वैसा ही कर डालता है इसी विषय को और खोलने के लिए अलग श्लोक उन्होंने दिए हैं तो तदेश श्लोको भावती तदय सकता सहकर्मणा एति लिंगम मनो यत्र निशक्तमस्य कर्म के साथ साथ उसको वो जुड़ता है वो वहां जाकर के जुड़ता है तदय सक्त सहकर्मणा वहां जाकर के जुड़ता है उस तरह के कर्म करता है लिंगम मनो यत्र निशक्तमस्य तमस् जहां पर उसका लिंग यानी तो सूक्ष्म शरीर मन अच्छा। उसका मनन अच्छा। ज्ञान जहां पर लगता है वहीं पर ही जाता है उसी तरह के कर्म करने लगता है ये संस्कारों के अनुसार हो रहा है मन वहीं बार बार वहीं जाएगा उसी तरह का सोचेगा उसी तरह का करेगा प्राप्या कर्मण तस् यंचेह करोति अयम तो उसको कर्म के अंत को प्राप्त करके एक बार इस कर्म में लग गया तो उसको अंत तक करने का प्रयास करता है कि इसको करता रहूं करता रहू इसको पूरा करू तस्मात्नरित्य पुनः एति पुनः एति अस्मई लोकाय कर्मणे इतिनु नु तो इस लोक से जा करके फिर उस लोक को दूसरे लोक को कर्म के लिए फिर प्राप्त करता है इस कर्म को पूरा किया इसके अनुसार फिर दूसरे को प्राप्त करता है तो ये जो सारा वर्णन है इतिनु नु जो कामना से युक्त है कामनाए कर रहा है उसका तो यही जीवन चलता रहेगा कामना करेगा कर्म को लेगा पूरा करेगा फिर दूसरी कामना लेगा उसके अनुसार फल भोगेगा ये चलता रहेगा लेकिन जो कामनाओं को छोड़ देते हैं तो कहा अथा अकामा माना जो कामना नहीं करता है बिना कामना के जो सांसारिक कामनाओं को छोड़ देता है तो यो अकामा जो कामना से रहित तो होता है इसी को अकाम कहते हैं निष्काम उसी को निष्काम कहते हैं और आप उसी को प्राप्त काम कहते हैं उसी को आत्म आत्मकाम कहते हैं उसने आत्मा की कामना वाला है इस सकाम निष्काम की बहुत चर्चाएं चलती हैं निष्काम कर्म निष्काम कर्म तो लोग निष्काम मतलब तो कोई भी कामना नहीं हो यह अर्थ लिया जाता है अकाम है बिल्कुल कामनाओं से रहते हैं कुछ भी कामना नहीं वो कहते हैं कि फिर मुक्ति की कामना कर ली तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी इसलिए मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए इतने अधिक अकाम हो जाते हैं वो कुछ भी कामना नहीं करनी है इस हद तक चले जाते तो उसका देखिए हमारे को कोई पता लगता है अकाम का मतलब निष्काम शब्द से खोला अकाय मान यो अकाम निष्काम आप और निष्काम क्यों हुआ क्योंकि प्राप्त काम वाला हो गया उसकी कामनाएं प्राप्त हो गई है उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया जो उपलब्धि होनी थी उपलब्धि हो गई है इसलिए वो निष्काम बनाए और दूसरी चीजें उसको अब आकर्षित नहीं कर रही है उसके लिए त्याज्य हैं हे कोटि में वो दुखे से मिश्रित हैं इसलिए उसको उस तरफ आकर्षित नहीं होगा और इसीलिए बाद में कहा आत्म कामना आत्मा की कामना वाला होता है परमात्मा की कामना वाला होता है जिसकी ईश्वरेषणा होती है उसकी बाकी कामनाएं दूर होती है ईश्वरेष्णा नहीं है ईश्वर की कामना नहीं है तो बाकी कामनाएं रहेंगी ही उत्तरेषण वित्तना लोकेष्णा रहेंगे ही और जिसकी ईश्वरेश रहती है बाकी कामनाएं हट जाती है उसी को ही अकाम और निष्काम कहा जाता है ईश्वर की कामना तो फिर भी रहेगी आत्म की कामना तो फिर भी रहेगी उसको तो महर्षि दयानंद ने जो ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में इस विषय को स्पष्ट लिखा है वो सबका आधार ये है शास्त्रीय आधार है ऋषियों के वचन है कि जहां जहां जिस स्थिति को अकाम भी कहा गया निष्काम भी कहा गया उसको आत्म भी कहा गया बिल्कुल एक ही चीजें है यह अलग अलग नहीं है तो निष्काम का मतलब ही ये होता है कि जो आत्मा की कामना रखे परमात्मा की कामना रखे मुक्ति की कामना रखे बस ईश्वरेष ना जिसकी हो वो निष्काम दूसरी तरफ हमारे कुछ लोग मिलते ही हैं और पीछे भी इन्होंने कहा ये तो पुरुष तो कामनामय है कामना तो करेगा ही कामना तो इसमें होगी ही उसके बिना तो यह रह ही नहीं सकता है अकामस् क्रिया का चित दृश्यते नेह कर ही क्रियाएं तो होती हैं तो कामना तो है ही और क्रियाएं हर व्यक्ति करता है हर शरीरधारी करता है हर मनुष्य करता है योगी भी करेगा जीवन मुक्त भी करेगा तो क्रियाएं तो कर रहा है तो कामना तो है उसकी इच्छा तो है वहां पर बनी भी है तो अकाम का मतलब आत्मकाम ही होता है उसी को यहां पर खोला गया तो एक कामना वाला प्रसंग होता है कामना के रास्ता होता है और एक कामना रहित होता है तो उसमें यह आत्म होता है तो उसकी क्या परिणीति होती है जो कामना वाला होता है उसके लिए तो बताए इस जन्म से दूसरे जन्म दूसरे जन्म कर्मानुसार जाता है अच्छी अच्छी जगह भी जाता है नया नया शरीर प्राप्त करता है और जो कामना से रहित होता है नतस्य तस्से प्राणा उत्क्राम अंतिम प्राण यहां से उत्क्रमित नहीं होते यहां से जाते नहीं है यहीं रह जाते हैं ब्रह्मे ब्रह्म आप्य अप्य वो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के समान श्रेष्ठ होकर के पवित्र होकर के वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं ये प्रसंग वेदांत में भी आता है वेदांत दर्शन के अंदर कि एक आत्मा जब शरीर छोड़ रहा है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जा रहा है जिसका वर्णन आता ही रहता है दर्शनों में भी तो प्राण मतलब तो इंद्रिया कर्मेन्द्रिया सूक्ष्म शरीर जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो वो भी साथ के साथ में चलेंगे प्राण भी साथ में जाएंगे कर्मेन्द्रियां और सारे संस्कार कर्म वो साथ में जाएंगे लेकिन जो मुक्ति में जा रहा है उसके सूक्ष्म शरीर का क्या होगा वो सूक्ष्म शरीर कहां तक जाएगा उसके साथ जब वो इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो क्या सूक्ष्म शरीर उसके साथ साथ जाएगा तो उसका उत्तर ये है ये जीवन मुक्त अंतिम शरीर चरम देह जब इस शरीर को छोड़ता है तो स्थूल शरीर भी यहीं छूटता है और सूक्ष्म शरीर भी यहीं छूट जाता है उसका प्राण उसके साथ उत्क्रमित नहीं होते केवल आत्मा बस मुक्ति में पहुंचे मुक्ति सब जगह है कोई इसका स्थान विशेष नहीं है जहां जहां परमात्मा है वहां व मुक्ति है सब जगह है और इसके दूसरे ढंग से इसका अर्थ है कि यहां से प्राण उत्क्रमित हुए यानी तो पुनर्जन्म होगा तो उसका यहां से उत्क्रमण नहीं होता यानी पुनर्जन्म नहीं होता बस आत्मा चला जाता है निकल जाता है इस शरीर से इस बंधन से सुस्तूल सूक्ष्म सु, शरीर दोनों को छोड़ देता है यहां जो लिंग शब्द आया है लिंगम मनो यत्र तो लिंग का मतलब सूक्ष्म शरीर ही लिया जाता है और बातचीत में यहां पर जो कारण शरीर लिखा हुआ है वो तो कारण शरीर एक अलग होता है वो तो परमात्मा स्वयं जो होता है सबका एक होता है प्रकृति रूप है कारण रूप है आधार है वो सब आत्माओं का एक ही है बाकी शरीर तो सब आत्माओं के अलग अलग है स्थूल शरीर सबका अपना अलग अलग है सूक्ष्म शरीर भी सबका अपना अलग अलग है लेकिन कारण शरीर तो सबका एक ही होता है यहां लिंग शरीर उसी रूप में लेना चाहिए सूक्ष्म शरीर के अर्थ में आगे कहा अब ये जो अकाम हुआ है उसकी स्थिति और उनका वर्णन कर रहे हैं कि तदेश श्लोको भावती ये वचन होता है यदा सर्वे प्रमुचंते कामा ये अस्य हृदय स्थित इस आत्मा के मनुष्य इस धारी जीवात्मा के जीवा यदा सर्वे प्रमुच्यंत कामा सारी कामनाएं उसकी जब छूट जाती हैं ये ऐसे हृदय स्थित जो उसके हृदय में अंदर मन में अंदर जो थी कामनाएं अंदर की कामनाएं जिसकी सारी छूट जाती है अथा मरत्यो अमृतो भावती तो ये मरते जो कि मरणशील है बार बार मरता रहता है ये अमृत हो जाता है यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है अब जो मरते है वो अमृत बन रहा है शादिक दृष्टि से ये मिलेगा अतः मर्त्यो अमृतो भवती जो मर्त्य है यानी मरता है वो अमृत हो जाता है तो कौन मरता है शरीर मरता है तो शरीर अमृत हो जाएगा ऐसा अर्थ ले ही नहीं सकते हैं आप बोले नहीं आत्मा अर्थ लेना चाहिए तो आत्मा क्या मरते है आत्मा भी तो नित्य है तो जब नित्य है तो वह तो अमृत है तो यहां होगा कि ये जो जन्म मरण का चक्र है यही तो मरते हैं आत्मा अपने आप में नित्य होते हुए भी शरीर को धारण करता है इसलिए ये मर्त्य कहला रहा है और अब वो अमरते हो गया इसका मतलब है अमृत हो गया अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट गया ये शरीर पहले भी अनित्य था आज भी अनित्य है आत्मा पहले भी नित्य थी आगे भी नित्य रहेगी वो तो नित्य है ही लेकिन मर्त्य से जो अमृत बनाए इसका मतलब क्या निकलेगा ये कहा संगत बैठेगा जन्म मरण का होना ये मर्त्यपने को बताता है और जन्म मरण का छूटना ये अमृत को बताता है तो ये ही मर्त्य अमृतो भवती यत्र ब्रह्म समष्णुते जहां पर कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अमृत को प्राप्त होता है जन्म मरण का चक्र छूट जाता है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म हो नहीं जाता ब्रम को प्राप्त कर लेता है वो आत्मा ब्रह्म है ये पीछे वचन आया लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने की बात भी कही गई है ब्रह्म होकर के पवित्र होकर के बड़ा होकर के श्रेष्ठ होकर के ब्रह्म को प्राप्त करता है पर यहां जो है कि यथा यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा जब उसकी सारी कामनाएं हृदय से निकल जाती अंदर से निकल जाती है। तो ये कामना लौकिक कामनाओं के संदर्भ में देखी जाएगी अब यहां ईश्वर की कामना नहीं छोड़नी होगी ब्रह्म को तो वो प्राप्त कर ही रहा है अमृतत्व को तो वो प्राप्त कर ही रहा है उस कामना को छोड़ने की बात नहीं लेनी है यहां पर एक कामना है हम बाहर से छोड़ते हैं है बाह्य व्यवहार में लेकिन अंदर ही अंदर कामना इच्छा बनी हुई है बाहर की कामनाओं पे हमने नियंत्रण किया है सोच भी रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहना है। ये चीज नहीं इस तरह से नहीं जाना है बाहर से रोक भी रखा है लेकिन अंदर कुछ इच्छा बनी हुई है तो अभी यह नहीं उस स्थिति को प्राप्त करेगा जब अंदर से भी इच्छा समाप्त हो गई बिल्कुल समाप्त हो गई क्रिया को देखकर के हम इच्छा का पता करा करते हैं लेकिन अगर क्रिया नहीं हो रही है इसका यह मतलब नहीं कि इच्छा नहीं है वहां पर अभी इच्छा फिर भी हो सकती है तो ये कामना कहां से समाप्त होगी बाहर से नहीं अंदर से भी नहीं रहे कामना भी बिल्कुल नहीं रहे लौकिक चीजों की तो तब ये इस स्थिति को प्राप्त करता है अब जब वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो शरीर में तो अभी भी रह रहा है शरीर तो अभी भी चल रहा है उसका जीवन मुक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो शरीर तो चल ही रहा है शरीर को छोड़ के चला गया तब तो ठीक है और शरीर रहते हुए भी दोनों स्थितियों की, न शरीर को छोड़ के चला गया तो यथा अहिर निर्लनी बलमी के मृत प्रत्यक्ष शही जैसे कि सांप की कैचुली अहिर तो सांप होता है निर्लनी उसकी जो कैंची होती है ऊपर की खोल होती है मृत त्वचा तो जिसको वो छोड़ चुका है बलमी मृता बलमी मिट्टी के बांबी के ऊपर कहीं रगड़ के उसने अलग कर दी वहां पड़ी है मृत पड़ी है सांप अलग चला गया प्रत्यक्षता वहां रखी है प्रत्यक्षता शहीद है बस पड़ी है वहां पर सो रही है जैसे कि कैचुली सो रही है ऐसे अभी सांप है वो तो चेतन की तरह से बताया जा रहा है और कैचुली है ये शरीर की तरह बताई जा रही है एवं एवं इदम शरीरम शेत उसका ये शरीर भी ऐसे ही सोया पड़ा रहता है जैसे उसकी सांप की कैंचुली पड़ी रहती है निश्चेष्ट मर गई है जैसे ऐसे उसका शरीर भी निश्चेष रहता है मर गया वो तो जब मुक्त तो हो गया तब तो पड़ा रहेगा ही वो तो सामान्य व्यक्ति मरता है उसका भी, भी तो पड़ा ही रहता है निश्चेष्ट चले जाने पे लेकिन दूसरे संदर्भ में देखें और जीवन मुक्त तो होते हुए भी जब इस स्थिति को प्राप्त करता है अकाम होता है तो वहां हम देखेंगे कि वो शरीर तो धारण कर रखा है वैसे भले ही गतिविधि कर रहा है लेकिन कामनाओं की दृष्टि से वो शरीर उसका बिल्कुल निश्चेष्ट है और शरीर के संचालन के लिए जो है लेकिन अंदर की कोई कामना नहीं कि वो शरीर के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से कोई कामना को पूरा करे लौकिक कामनाओं को संसार की कामनाओं को उसका शरीर ऐसे कैचुल की तरह पड़ा है अथा अयम अशरीरो अमृता प्राणो ब्रह्म तेज एवं और जब यह शरीर से रहित अलग स्थिति में होता है तो यह आत्मा अशरीर शरीर से रहित और तब वो अमृत होता है अमृत प्राण जीवन रूप चेतन ब्रह्म ब्रह्मकेर जैसा तेज एवं ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप रहता है जब ये बात कही तो जनक फिर कहते हैं सोहम भगवते सहस्रम ददामी थी होवाच जनको विदेह। विदेह के राजा जनक बोले इस बात को सुन के फिर प्रफुल्लित हुए बोले मैं आपको एक और गाय देता हूं और फिर आगे की चर्चा चल रही है तदैते श्लोकाभावंती इसी विषय में और बातें बता रहे अणु पंथा विराणो ये जो मुक्ति प्राप्ति का रास्ता है अध्यात्म का रास्ता है अमृतत्व की प्राप्ति का रास्ता है कैसा है अणु अणु है अणु किसको कहते हैं छोटे को कहते हैं वैसे छोटे को कहते हैं ये अणु का मतलब है सकड़ा क्योंकि आगे ये रास्ता छोटा नहीं है यूं चलने में क्योंकि आगे कहा अणुपन था वितता अब फैला हुआ है ये बहुत फैला हुआ है बहुत लंबा है तो अणु भी है और वित भी है ये दोनों बातें देखनी है वहां पर वो कैसे संगत होगी कि अणुता हम देखेंगे सकड़ेपन के अंदर और वित्त देखेंगे लंबाई के अंदर बहुत लंबा है तो अणु कैसा है ऐसा रास्ता है कि जिसमें बस बिल्कुल वहीं चलना होता है इधर उधर नहीं हो सकते एक चौड़ा रास्ता हो हम कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर भी चले जाते हैं यूं हम कुछ भी कर सकते हैं इधर उधर जाते हुए रास्ता यूं फैला हुआ नहीं है यूं तो अणु है ये सकड़ा है बिल्कुल बिल्कुल उसी में ही जाना है और इधर उधर जा ही नहीं सकते वहां पहुंचेंगे तो तब बिल्कुल इसी रास्ते पर जाएंगे तो ही जाएंगे इधर उधर चले गए भटक जाएंगे लेकिन छोटा भी नहीं है लंबा है बहुत फैला हुआ है बहुत देर तक इस पे चलना होता है तो अणु पंथा विाना और ये पुराना है नया रास्ता नहीं है पुराना मतलब जो पहले था वही रास्ता है ये नए नए रास्ते नहीं होते नए नए अपनी बुद्धि से चलो ये रास्ता चलो ये रास्ता इससे मुक्ति को प्राप्त करेंगे अपनी बुद्धि लड़ा लड़ा के नए नए रास्ते जो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कोई रास्ता नया नहीं है एक ही रास्ता है बस उसी पे ही चलना है वो पुराना है बस सब उसी से ही जाएंगे और कोई उपाय ही नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है नानिया पंथा एक ही रास्ता है कैसे भी जाएगा बाहर के क्रियाकलाप भले ही भिन्न भिन्न होते रहें वस्त्र आदि भिन्न होते रहें लेकिन मूल रास्ता तो एक ही है बिल्कुल अणु उसी पर जाना है उसी लकीर पे जाना है अपनी बुद्धि लगा के इधर उधर जाएंगे भटक जाएंगे अणु पंथावित पुराना नया नहीं है माम स्पृष्ट और मेरे द्वारा इसको अब छू लिया गया है मैं इस पर पहुंच गया हूं चल पड़ा पकड़ लिया है रास्ता रास्ते पे आ गया हूं सड़क पकड़ लिया मैंने पंथा को पकड़ लिया छू लिया है उसको अभी माम स्पृष्ट अनुवित तो मया ए वेरे द्वारा इसको जान लिया गया है मैंने इसको पा लिया है ये इसको पता लग रहा है ये रास्ता कैसा है और मैंने छू लिया पकड़ लिया है जैसे हम भटकते फिरे और रास्ता मिल जाए राजमार्ग का कि बस आपको रास्ता मिल गया आपको चिंता नहीं आप भले ही लंबा रास्ता है लेकिन रास्ता मिल गया ये हमारे को विश्वास हो गया ऐसा और इसी रास्ते से तेन धीरा अपियंती ब्रह्म विद स्वर्गम लोकम इत ऊर्धवम विमुक्ता और इसी रास्ते से धीरा धीर लोग धैर्य रखते हैं बड़ा धैर्य चाहिए इस रास्ते के लिए देन धीरा अपि वे भी इसी रास्ते से जाते हैं ब्रह्म जो ब्रह्म को जानते हैं क्योंकि ब्रह्म ही लक्ष्य है ब्रह्म को जान लिया है कि वो इसी रास्ते से प्राप्त होने वाला है उसी पे चलते जाते हैं स्वर्गम लोकम स्वर्ग लोग भी प्राप्त करते हैं वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते चले जाते हैं और फिर इसी से ऊर्ध्व भी इसी से ऊपर जाकर के फिर मुक्त हो जाते हैं पहले शुभकर्म करते हैं अच्छे सुखों को प्राप्त करते हैं अच्छे साधनों को प्राप्त करते हैं फिर इसी से मुक्त होकर के फिर अमृत भी हो जाते हैं मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तस्मेन शुक्ल उत नील पिंगलम हरित लोहित च पंथ ब्रह्मणा अनुवृत्त तेन ब्रह्मविद पुण्य कृत तेजसच तो ये जो रास्ता है इसमें शुक्लम उत नीलम कर्म बहुत सारे होंगे गतियां अलग अलग होंगी तरह तरह की स्थितियां बनेंगी तो कहीं सफेद पना है तो कहीं नीला है तो कहीं पिंगल है पीला हल्का पीला हरित है लाल है ये तरह तरह के रंग रूप दिखाई देंगे तरह तरह के भिन्नताएं दिखाई देंगी मार्ग वही रहेगा चलने के तरीके प्रक्रिया उसमें कुछ कुछ अंतर होगा ऐसे पंथा ब्रह्मणा ह अनुवितता और ये रास्ता जो है वो ब्रह्म के द्वारा जाना जाता है वेद के द्वारा जाना जाता है ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है पाया जाता है तेन एति ब्रह्मविद और जो ब्रह्म को जान लेता है ज्ञानवाना है वो इस रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है पुण्य तय जसस् और ब्रह्मविद है तीन चीजें हैं, एक तो ब्रह्मविद हो वो यानी जान वाला हो दूसरा पुण्य पुण्यकर्म को अच्छे शुभकर्म करने वाला हो और तय और उसको तेज स्वरूप भी हो यानी संस्कार भी उसके अच्छे हो पीछे जो जान कर्म और संस्कार इसको हम साथ में लेके चलते हैं तो उस तरह के प्रतीक के रूप में ब्रह्मविद पुण्यकृत तेज सस् ज्योति स्वरूप भी होना चाहिए ब्रह्मवित भी होना चाहिए और पुण्यकृत भी होना चाहिए केवल जान से भी नहीं होगा और केवल कर्म से भी नहीं होगा अगर केवल जान से होने लगेगा केवल ज्ञान पे चलते चले जाएंगे तो क्या होगा वो आगे कहते हैं दसवें अंधन तमह प्रविशंति ये अभिद्याम उपास घोर अंधकार में जाते हैं तम अंधन तमा निकृष्ट स्थिति में ये यह अविद्या जो अविद्या की उपासना करते हैं अविद्या का मतलब जैसा महर्षि दयानंद ने खोला है तो विद्या के विपरीत जो है तदम तत्सदृश यानी कर्म और उपासना ज्ञान कर्म उपासना तीन चीजें हैं तो ज्ञान को छोड़कर के जो बाकी के हैं कर्म और उपासना तो जो उसी में रथ रहते हैं वो घोर अंधकार में जाते यानी केवल उसमें रहते हैं ज्ञान को छोड़ के विद्या को छोड़ करके ब्रम्मविथ हुए नहीं ठीक जाना नहीं है बस कर्म किए चले जा रहे हैं पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं और उससे और अपनी हानि करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं पाप कमाते जा रहे हैं सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं उपासना किए जा रहे हैं गलत गलत गलत गलत सोच रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं लेकिन गलत संस्कार अपने पर डालते चले जा रहे हैं अंधन तम घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं क्योंकि विद्या नहीं है ये अविद्याम उपास और ततो भू ये तमो यद्याम रहता और जो केवल विद्या में रहते हैं केवल जान रहे हैं यानी कर्म और उपासना नहीं कर रहे हैं वो उनसे भी घोर स्थिति में जाएंगे दोनों ही अंधन में जा रहे हैं कहना चाह रहे हैं तीनों चीजें होनी चाहिए जान भी कर्म भी और उपासना भी तीनों का संतुलन होना चाहिए आध्यात्मिक लोगों में ये प्रवृत्ति हो जाती है ज्ञान के प्रति उपेक्षा हो जाती है केवल उपासना पे चले जाते हैं कर्म के प्रति भी उपेक्षा हो जाती है कुछ कुछ समय के लिए हो न्यूनाधिकता हो स्वीकार्य होता है अलग अलग स्थिति में कभी इसकी प्रधानता कभी इसकी प्रधानता लेकिन तीनों होने चाहिए उपासना में ध्यान में ही रहते हैं कर्म छोड़ दिए जान छोड़ दिया अंधन तम प्रविशंटी जाएंगे ही वहां पर दूसरे होते हैं जो केवल कर्म को ही अच्छा मानते हैं हम तो बस कर्म करते रहेंगे परोपकार करते रहेंगे ये करेंगे जानने से क्या मतलब है सेवा दया परोपकार ही सब कुछ है यही हमारा ध्यान है यही हमारी उपासना है तो न ध्यान उपासना में न ज्ञान में बस कर्म करते जा रहे हैं वो भी अंधन त महाप्रविशंति लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं वो कुछ तो कर रहे हैं कुछ तो वहां पर कर ही रहे मेहनत तो हो ही रही है उनकी लेकिन ये विद्या उपास्य जो केवल पढ़ पढ़ रहे हैं वो तो और भी नीचे जाएंगे ठीक है उनके कुछ कुछ संस्कार बनेंगे जो कर्म गलत भी साथ में कर रहे हैं लेकिन पुण्य भी तो कर रहे हैं ये विद्या में ही रहते हैं केवल पढ़ ही पढ़ रहे हैं दूसरों का उपकार भी नहीं हो रहा है केवल पढ़ने में लगे हैं ये तो और भी गोर अंधकार में जाएंगे इनको तो और भी कुछ नहीं मिलने वाला है तो तीनों साथ में है ये इसका तात्पर्य तथो भूय ते तमो यऊ आगे अनदा नाम तेलोका अंधे नम सावृता तांस्ते प्रेत्या भी तास्ते प्रेत्याभि अवित्वांसो अविद्वांसो अबुधो जना ये भी उसी जैसा है ये जो रेत में 40 चालीसवें अध्याय जैसा लेकिन अलग अलग शाखाओं में जैसे शब्द का होता है वहां असुरिया नाम तेलो है यहां आनंदा नाम तेलो वो ऐसे लोग हैं जिसमें अनंदा नंदन नहीं है नंद नहीं है आनंद नहीं है सुख से रहित है और अंध से अंधकार से तम से वो आवृत है घोर अंधकार की है सुखी नहीं है उनको वहां पर पड़े हैं बस तांसते प्रेत्यापी गच्छन्ती ये लोग उसी तरफ चले जाते हैं अभी भी अभी भी उस ओर चले जाते हैं अविद्वान सो अबुधोजना जो अविद्वान है जानते नहीं है और अबुध हैं समझ नहीं है जिनमें दुनिया को समझ नहीं रहे हैं वो वहीं पर चले जाएंगे यहां अभी भले ही कितने हंस खुश रहे हैं खिलखिला रहे हैं उछल रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन अज्ञानता में इन कर्मों को कर रहे हैं वो आनंद से रहित स्थितियों में जड़ में पेड़ पौधे बनेंगे और कुछ बनेंगे कोई आनंद नहीं है नगण्य प्राय आनंद कुछ भी नहीं है अल्प आनंद वाले हैं उन सबसे अधिक आनंद मनुष्य शरीर में होता है इन सब शरीरों से अधिक आनंद मनुष्य शरीर में है अधिक सुख है मनुष्य शरीर में वहां दुख अधिक है या दुख कम है मनुष्य शरीर में हम उसको ऊंचा नीचा कर लेते हैं अधिक दुखी हो जाते हैं वो भी है। फिर भी बहुत सुख है ये मनुष्य शरीर में लेकिन ये लोग जो अविद्वान अबुद हो करके ना समझ हो करके चलते हैं, वो तो ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं वरना क्या है इसमें तो आत्मानम चेत अयम अस्मि इति पुरुष यदि वो इस आत्मा को जान लेता है अयम अस्मी ये मैं हूं पुरुष ये जो चेतन तत्व है इस शरीर में वो मैं हूं तो जब इसको देख लेता है कि मैं वास्तव में जो मैं है वो तो आत्मा है ये शरीर मैं नहीं है तो कहते हैं किमिच्छन कस्य कस शरीरम अनुसंजरित तो फिर किसकी इच्छा करता हुआ किसकी कामना करता हुआ इस शरीर को तपाएगा अभी शरीर की इंद्रियों की सुख की कामना से सुविधाओं की कामना से हम शरीर को तपाते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे धूप सहेंगे बहुत कुछ करते रहते हैं इसके सुख की कामना के लिए जब यह पता लग जाएगा कि इससे भिन्न मैं चेतन तत्व हूं तो उस तरह की कामनाएं नहीं रहेंगी जैसी तो उनकी होती है ऐसे जीवन चलाने के लिए जो कामनाएं उतनी तो रहेंगी आत्मा के लिए जितना आवश्यक है उतनी कामनाएं रहेंगी लेकिन शरीर को केंद्र बना करके जो कामनाएं थी वो एकदम समाप्त हो जाएंगी भागेगा ही नहीं दौड़ेगा ही नहीं क्या करना है इससे क्यों शरीर को तपा रहा है व्यर्थ है इस शरीर को कर रहा हूं और उसी से परेशान हो रहा हूं आगे का कहा यश्यातम प्रतिबुद्ध आत्मा जिसका ये जाना हुआ है प्रतिबुद्ध है जगा हुआ है आत्मा अस्विन संदेह गहने प्रविष्ट इस दुखत शरीर में भी इसमें दुख भी मिलते हैं उसमें प्रविष्ट हुआ किसका जिसका आत्मा जानता है बोध वाला है सब विश्वकृत ही सर्वस्य करता वो सबको करने वाला है वो सब चीजों को करने वाला है वास्तव में वो खुद ही है अपनी इच्छा अनुसार सारी चीजें कर सकता है जिसको जान है और इस शरीर में रहते हुए कर रहा है तो इच्छा अनुसार कर लेता है तस् लोक सऊ लोक ए उसी के ये सारे लोक हैं वो उसी लोक को प्राप्त कर लेता है उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है ये इस तरह से जान के समझ करके जो इस शरीर में रहता है शरीर तो दुखदायी है लेकिन इस दुखदायी शरीर में रहते हुए भी ज्ञानपूर्वक रहता है वो उस लोग को उसी के लिए ब्रह्मलोक हो जाता है ब्रह्मलोक उसका अपना बन जाता है ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं आगे कहा यही वसंतो अथ विद्मा तदवयम यहां रहते हुए यही वसंत इस शरीर में रहते हुए अथ विद्मा तद्वयं। हम यदि उसको जान लेते हैं उस ब्रह्म को जान लेते हैं एक बात अब इसके लिए कुछ नहीं कहा बस जान लेते हैं जान लेते हैं न चेत अबीर महती विनष्टी लेकिन इस जन्म में उस परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश हो जाएगा उसको जान लेते हैं तो उसके लिए कोई प्रशंसात्मक वाक्य नहीं कहा इसी तरह का वाक्य किनोपनिषद में आता है दो पाँच में दो दूसरे खंड के पांचवें श्लोक में यह चेत अवेदित अथ सत्यम बस ठीक है कर लिया आपने अच्छा है ठीक है सामान्य नो चेत वेदित महती विनष्टी वो कबोई भाव है यह इन्होंने सत्यम भी कुछ नहीं कहा यह वसंतो अथ विदमा तदवयम यह जान लिया तो ठीक है हो गए वैसे वो तो होना ही था लेकिन नहीं जाना तो महान विनाश है ये तद अमृतास्ते भवंती और जो उसको जान लेते हैं परमात्मा को वो अमृत हो जाते हैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं अथे तरे दुख में और जो दूसरे हैं जो परमात्मा को नहीं जानते वो दुखों को प्राप्त करते रहते हैं बार बार दुखों को प्राप्त करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते अगला एक और लेते हैं यदि अनुपश्यति आत्मानम देवमंजसा जब ये उस देव आत्मा को बड़ी सहजता से देख लेता है यानी साक्षात्कार कर लेता है बड़ी सहजता से देख लेता है ईशानम भूत भव्य उसको जो कि इस भूत और भव्य का ईशान है स्वामी है न ततो विगु विजुगुप्त है फिर उसको कोई संदेह नहीं रहता कोई ग्लानी नहीं होती कोई कोई दूसरों की निंदा नहीं करता है वो बिल्कुल तटस्थ हो जाता है परमात्मा को देख लिया उसने बनाया सारी व्यवस्था जान ली तब किस बात का क्या आलोचना क्या करना है कोई निंदा नहीं कोई दुख नहीं लेकिन उसको सहजता से देख लेगा अंजसा बिल्कुल सहजता से सरलता से जबरदस्ती प्रयास करके देखते हैं तब ये स्थिति नहीं आती है इतना मनन हो गया इतना हो गया साक्षात्कार हो गया इतनी सहजता से देखता है तो अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता जुगुप्सा नहीं रहती निंदा नहीं रहती घृणा नहीं रहती संचय नहीं रहता तो आज का पाठित नहीं रखते हैं प्रणवतम ओ, ओ, ओ, दु को साधार